सूत्र सांगर भाष्य में प्रथम जिज्ञासा अधिकर्भ के ऊपर विचार आरंभ हुआ था जिसमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में जो अथा शब्द है उसका अर्थ क्या है इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो वैसा आधा शब्द का चार अर्थ प्रसिद्ध है अर्थ अधिकार अर्थ और मंगल अर्थ और उसके बाद वाक्यांतर अर्थ एक वाक्य से दूसरा वाक्य कह तो भाष्यकारों ने इस पर विचार किया कि चार अर्थों में कौन सा अर्थ यहां ठीक बैठेगा तो भाष्यकार का अभिप्राय में आनंतर ही होना चाहिए अधिकार्थ नहीं हो सकता है क्योंकि कहा ब्रह्म अनाधिकार्यत्व। अनधिकार्य अधिकार्थ का मन अब शुरू होगा ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि ब्रह्म कभी भी शुरू हो सकती है इसके लिए कोई निश्चित समय का निश्चय नहीं हो सकता और मंगलार्थक संभव नहीं है क्योंकि मंगल परक जो शब्द होता है उस श्रवण मात्र से मंगल होता है उस शब्द का अर्थ कुछ और होते हैं किंतु उस शब्द को श्रवण करके मंगल होता है तो ओंकार है अथ शब्द है यह सब श्रवण मात्र कारक है तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ शब्द का श्रवण मात्र से मंगल हो जाता है इसलिए अथ शब्द को यहां मंगलार्थक भी नहीं कहना चाहिए ये भाष्यकार ने कहा और फिर रहा कि वाक्यांतर के लिए अथ शब्द का प्रयोग हुआ हो तब उसके लिए भाष्य में कहा कि पूर्व प्रकृतापेक्षायाच फलतः आनंद अव्यतिरेका कि पूर्व में जो प्रवृत्त हुआ है उस वाक्य के साथ संगति लगा करके आगे के वाक्य करना हो तब ये अथ शब्द का प्रयोग संभव है किंतु यहाँ उस प्रकार का कोई प्रसंग नहीं है क्योंकि पहले से पूर्व मांसा में कर्मकांड में जो करता आ रहा है उसके साथ संबंध जोड़ के कहने के लिए यहाँ कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है इसीलिए ऐसा अर्थ भी नहीं होगा वाक्यांतर बोलने वाला अर्थ भी नहीं होगा तब क्या निश्चय होता है कि अर्थ ही कहना चाहिए यह निश्चय होता है आनंद मन पहले कुछ प्राप्त करना होगा अपने अधिकारित्व को प्राप्त करना होगा उसके बाद में ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होती। और टीकाकार ने और इसको विस्तार से बताया ब्रह्म जिज्ञासा एक प्रकार की इच्छा है जानने की इच्छा ब्रह्म को जानने की इच्छा इच्छा ऐसी होती है इच्छा को कोई पैदा नहीं कर सकता इच्छा स्वयं होती है इच्छा को पैदा करने के लिए आप विशेष कोई प्रयत्न नहीं कर सकते इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए शब्द का प्रयोग किया ऐसा नहीं कर सकते और ब्रह्म शब्द को जानने के लिए अथाथा में ब्रह्म जिज्ञासा ऐसा कहा तो उसमें भी कहा कि ब्रह्म शब्द को जानने के लिए भी नहीं कहा क्योंकि ब्रह्म शब्द का ज्ञान पहले से प्राप्त है इसको ब्रह्म शब्द का ज्ञान नहीं है वो इसमें प्रवृत्त होगा ही नहीं बिल्कुल अनभिज्ञ है तो इस प्रकार उसकी प्रवृत्ति बनेगी इसीलिए पूर्व कुछ साधन के अपेक्षा से उस स्थिति में मुहूर्खता प्राप्त करने पर उसके बाद ब्रह्म होती है यही संबंध बनता है पूर्व साधन क्या है वो आगे बताएंगे साधना चतुष्ट तो सभी इहलोक परलोक सुखों से विरक्त हुआ विरक्त होने के बाद सुख की लालसा है कल ये समझाया था कि सुख की लालसा हमारे जन्मजात रहता है सुख इच्छा स्वतः ही होती रहती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम पूरे जीवन को व्यतीत करते हैं इतर इच्छा अनपेक्ष इच्छा विषयत्व ये सुख का लक्षण किया कि सुख ऐसा है कि अन्य कोई इच्छा के अधीन नहीं हो, होता हुआ है ऐसी इच्छा है और बाकी जितने इच्छाएं होती है आहार विहार आदि की जो विषयों की इच्छा होती है वो सब सुख इच्छा के अधीन इच्छाएं और सुख इच्छा स्वयं अन्य किसी इच्छा के अधीन नहीं होती है इसीलिए उसको निसर्ग का निसर्गहा जन्म से ही माना जाता है केवल मनुष्य नहीं सभी प्राणी सुख की इच्छा रखते तो जो साधन हम सुख के लिए प्राप्त कर रहे होते हैं वो पूर्णतः कारक नहीं होते उसे तृप्ति प्राप्त नहीं होती है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो आगे फिर लालसा बनी रहती है और चाहिए और चाहिए और चाहिए तो और होने से ठीक हो जाएगा ये सोचते रहते हैं तो ऐसा करते करते यह लोग परलोग सारे विषयों को देखा परीक्ष लगा जिदान इत्यादि सभी को देखा देखने के बाद समझ में आया कि ये सुख इच्छा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक उस आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे इसलिए आत्मा को प्राप्त करनी चाहिए तद विज्ञानार्थम सगुरु तब वो गुरु के पास जाता है और वहां से ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होती है ये सारे क्रमों कल बताया था आगे जो टीका जहां छोड़ दी थी कि अतो न मंगला ये कहा यहां तक टीका हो गई नघ्न उपशात शिष्टाचार रक्षाए चास्त्र चा, आरंभे मंगलमाचरणीय ये तो हमने गुरुजनों से सीखा है कि विघ्न के उपशांति के लिए विघ्न शांत होने के लिए और शिष्टाचार रक्षाए शिष्टाचार की रक्षा के लिए शिष्टाचार को शिष्टाचार की रक्षा के लिए शिष्टाचार क्या होता है कि जो विषय को लेके आप कुछ प्रवृत्त होते हैं कोई भी विषय में प्रवृत्ति होने के पहले कुछ आचार विचार होता है ऐसे हमारे वैदिक परंपरा में है ऐसा ही कोई कार्य आरंभ करने के पहले एक मंगलाचरण करते हैं मंगलाचरण करने के बाद में कार्य आरम्भ किया जाता है विशेष करके ग्रंथ आदि में मंगलाचरण अवश्य होता है वो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए होता है इसको कहते हैं शिष्टाचार तो विघ्न के शांति के लिए शिष्टाचार के लिए शास्त्र आरंभ मंगल आचरणीयम शास्त्र के आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए हमने सुना है और उसके लिए कहा कि ओंकारच अथ इत्यादि स्मृत हे मंगला अथ ये ओंकारच अथ इत्यादि स्मृति में ओंकार ओंग को और अथ को दोनों को मंगलकार ऐसा कहा गया है इसीलिए ये मंगलाचरण के लिए हो सकता है शिष्टाचार को बनाने के लिए हो सकता है ऐसा पूर्व ने जब शंका किया तो उसके उत्तर में कहा कि अर्थांधर प्रयुक्त एवं अथ शब्द तृतीया मंगल प्रयोजनोती ये मंगलाचरण में ऐसा होता है कि अर्थांधर में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको उच्चारण से मंगल मानते हैं जैसे ओमकार है ओम शब्द का कुछ अर्थ और है वो जागृत स्वप्न सुशुति तुरय चारों अवस्थाओं में आत्मा का स्वरूप को लेकर के आकार, उकार मकार और अमात्र आदि से ओंकार का अर्थ किया जाता है और व्याकरण की दृष्टि से भी अव प्रक्षण इत्यादि अर्थ में जो धादु है उससे ओम शख्स बनता है उसका कुछ शब्दार्थ होता है प्रक्षण आदि से शब्दार्थ मिलता है तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त शब्द है ओंकार किन्तु उच्चारण मात्र से वो मंगलकारक होता है इसी प्रकार अथ शब्द भी अन्य अर्थ में प्रयुक्त है और उच्चारण मात्र से मंगल होता है और ये दोनों शब्द हादेद दो ब्रह्मण पुरा कंडित्वा निर्यातो विनिर्यादो मांगलिक अवभ सृष्टि के आदि में कर्ता ब्रह्मा जी ने इन दोनों शब्दों का उच्चारण सबसे पहले किया था इसलिए ये दोनों मंगल कारक है और कोई मंगलाचरण नहीं कर सकता है लंबा चौड़ा श्लोक नहीं बोल सकता है तो तीन बार ओंकार करेंगे अथवा ओ माथा ओ माथा ऐसा तीन बार कहेंगे तो वह मंगलाजन माना जाता है ऐसा है तो अन्य अर्थ में प्रयुक्त अन्य में श्रवण रूप से प्रयोग हो रहा है तो श्रवण रूप से प्रयोग में ही मंगल हो जाएगा ये कहा भाष्यकार ठीक है आनंदरियम अर्थांतरम नंदर्य का यहां अर्थ है अर्थांदर है आनंद अव्यतिरे कहने से अर्थांदर का संबंध यहां नहीं है तस्मिन्नेव प्रयुक्तो अथशब्द श्रवणमात्रेण वीणाध्वनिवत मंगल हेतु कि उसी अर्थ में आनंद अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अथशब्द है श्रवण मत्र से मंगलकार होता है जैसे वीणाध्वनि वीणा ध्वनि को मंगलवा तक माना गया है जैसे मंदिर आदि में वीणा बजाते हैं वो मंगल ध्वनि है ऐसा मानते हैं तो वीणा ध्वनि शैनाई जैसे शादियों में शैनाई वगैरह बजाते हैं शैनाई का शब्द वो मंगलवाद जगह ऐसा माना जाता है इसी प्रकार श्रवण मात्र से वो मंगल हो जाएगा तत्फल हो अब मंगल मंगलाचरण करने का फल तो उसी से हो जाएगा जब उसका श्रवण होगा उससे ही मंगलाचरण हो जाएगा अन्य नियमान उद भवत् जैसे कल मैंने कहा था कि मंगलाचरण ये शुभ सूचक जिसको शगुन बताते हैं शगुन कहते हैं तो शगुन भी ऐसा होता है कि अन्य कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ हो और दर्शन आदि मात्र से श्रवण से दर्शन से मंगल होता है जैसे अन्यार्थम नियमान उदा कुम्भ कि घड़े में पानी भर के एक लड़की घड़े में पानी भर के वो लेके जा रही है वो लेके जाना घड़ा भर के लेके जाना ये शुभ सूचक है दर्शन से वो पानी लेके जा रही है अपने काम के लिए घर के लिए पानी लेके जा रही है किंतु वो उसका देखना ही मंगलाकार हो जाता ऐसा मानते हैं ऐसे हमारे परंपरा में मानते इसको शुभ सगुण बोला जाता है इसलिए बोल रहे नियमान उद कुंभ उदकुंभ मैंने उद कुंभ होता है उदग शब्द का उद आदेश होता है जब समास में आएगा उदगस उदह संज्ञायाम इस सूत्र से एक हला दो पूरितव्य अन्य तरसिया ऐसे समास प्रकरण में सूत्र आया है तो उसमें उत का शब्द के स्थान पे उदा आदेश होगा उत का कुंभ ऐसा बोलने की जगह पे उदा कुंभ बोला जाता है। यहां उदा कुंभ ऐसा लिखा नियमान उदा कुंभ उपलम्भवत उसके दर्शन करने में जो फल होता है ऐसा ही यहां भी हो रहा अन्य प्रयोजन के लिए प्रवृत्त हुआ और मंगलाचरण साथ में हो गया तो अलग करने की आवश्यकता है यहां भी अथ शब्द श्रवण मात्र से मंगलाचरण करेगा और अर्थ उसका रहेगा आनंदर्य उसके बाद कैसा है तत्र आहा इसके विषय में कहते हैं कि पूर्व प्रकृत अपेक्षायाच फलतः आनंदरिय अव्यतिरेगा इसमें टीका कहते हैं आगे अच्छा उक्त स्मृतिस्तु मंगल फलत्व अच्छा आपने जो स्मृति बताई थी ओंगारस्व शब्द इत्यादि स्मृति ये स्मृति कहती है कि ओंकार अथवा अध शब्द को मंगलाचरण के लिए प्रयुक्त करना चाहिए तो इसके विषय में कह रहे हैं कि उक्त स्मृति तो मंगल फल तो विषय इत्यर्थ वो मंगल फल उसका है ऐसा बता रहा कि ये नहीं कह रहे कि ये दोनों शब्द का अर्थ मंगल ऐसा नहीं कह रहे है है कि दोनों शब्द प्रयोग करने पर मंगलाचरण हो जाता है इतने मात्र स्मृति कह रहे हैं इससे उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा उक्त दृष्टान्त अर्थ हो हाँ ये कहा ही शब्द अधिवध प्रकृता अर्थांतराध शब्द है, है। तो ही शब्द को दिखाने के लिए है। आधा दम, इदिवद, अर्थांदरार, अर्थांदरार हाँ। जैसे कहा जाता है कि कुछ बात कह रहे हैं, कहने के बाद फिर उस बात को थोड़ी रुक करके किंतु यहाँ ये सोचना चाहिए आधा एगत मदम तो आधा बोलने पर पहले से जो अलग हो जाता है जैसे हम परंतु शब्द का प्रयोग करते हैं ये परंतु शब्द में ऐसा एक जादू है कि आप कुछ बोलते गया सब कुछ समझाया समझाने के बाद में परंतु बोल दिया इसका अर्थ होता है पूर्व में जो कुछ कहा उससे कुछ अलग कहने जा रहे बट भट बोल दिया तो क्या हो गया ये सब कुछ ठीक है किंतु इसका मतलब सब कुछ ठीक नहीं है जितना ठीक बोला उतना पूरा नहीं है कुछ कमी है उसको आगे बोलेगा वो तो जैसा प्रयोग होता है वैसा ये ऐसे शब्द का भी प्रयोग होता है कि सब कुछ बोल दिया उसके बाद में अथ अब तो ऐसा तो किंतु तो, इस अर्थ में प्रयोग हो सकता है तो यहां भी ऐसा हुआ होगा तो भाष्यकार कहते हैं यह भी ठीक नहीं है क्यों उसका कारण बता रहे हैं कि अथ एदत मतम यदि बत अथ एदत मतम ऐसा शब्द प्रयोग होता है वाक्य में यदि ऐसा आप मानते हो तो इसका मतलब आप आपकी मान्यता यदि ऐसा है ये कहने पर आपकी मान्यता ऐसा नहीं भी हो सकती है हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है यदि हम जब बोलते हैं तो उसमें संभावना रहती है और एक विनय भाव दिखाने के लिए भी होता है किसी को आदेश या जिनको आप आदेश की दृष्टि से नहीं कर सकते उनके लिए यदि अभी आप ऐसा सोचते हैं इस प्रकार से बोला जाता है उसमें क्या है एक संभावना रहती है संभावना माने ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है और ऐसे वाक्यों को पूरा प्रमाण नहीं माना जाता है क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है यदि हुआ हो तो ठीक है यदि नहीं हुआ हो तो ठीक नहीं होता ऐसे वाक्य हो तो प्रयोग करते हैं इसी प्रकार यहां अर्थ शब्द का प्रयोग किया ये पक्षी का संशय है कैसे प्रयोग किया कि पूर्व में कर्मकांड के विषय में चर्चा हो गई पूर्व मीमां की चर्चा हो गई अब जो है इससे अलग कुछ बताना है ऐसा करके अर्थ शब्द का प्रयोग होगा किंतु इसमें मुख्य अर्थ नहीं आएगा इसलिए इसको नहीं लेना चाहे मुख्य अर्थ इसलिए नहीं आएगा कि ये इसमें यह समझना होगा कि इसको पढ़ने के पहले कर्म पढ़ना पड़ेगा पूर्व मीमांसा का अध्ययन करना पड़ेगा हम लोग कोई पूर्व मीमांसा का अध्ययन नहीं करते हैं और पूर्व मीमांसा बोलने से भी ये बहुत लोग नहीं जानते हैं क्या चीज है। तो इसीलिए उसको पढ़ने के बाद ही ब्रह्म जितना कर सकेंगे ऐसा नहीं हो सकता है हम लोग जो पढ़ा है इसको समझने के लिए पढ़ा है तो पूर्व मीमांसा बनने के लिए नहीं पढ़ा उनकी यह हो जाएगी तो अवश्य उसको जानना पड़ेगा तो जानने के बाद इसके साथ उसका संबंध होगा वो करने के बाद यह समझ में आएगा ऐसा होगा ये अभिप्राय है उनका किंतु ये सही नहीं है तो इसलिए भाष्यकार ने कहा पूर्व पूर्व प्रकृतापेक्षायाच फलतः आनंद के अव्यतिकाक्यकिंचिति प्रकृत अपेक्षा भावियां जिज्ञाया अथ प्रयोगे अवाद अदृष्टात यकिंचिति प्रकृतमेक्षा पहले कुछ आरंभ किया हुआ होना चाहिए कुछ न कुछ पहले जान लिया हो प्रकृत है कुछ चर्चा हो रही है भाविन्याम जिज्ञासा या और उसके संबंध में आगे कुछ जितना सा रह गई हो उसमें कुछ विशेष बात बतानी हो जैसा पहले कहा कुछ उसके बाद किंतु लगाया फिर आपने उसमें कुछ जोड़ा इसका मतलब पहले जो कहा पूरा गलत है ऐसा नहीं है किंतु उसके साथ और कुछ जोड़ना पड़ेगा जोड़ के उसको अलग करता है और पहले की बात जो नहीं जानता है वो व्यक्ति किंदू के बाद के बाद नहीं जान पाए किन्दू तो के बाद जो भी कहा जाता है उसको ठीक जानने के लिए पहले के बात की जानकारी होना आवश्यक है तभी दोनों का समन्वय होगा तभी तो बट प्रयोग करने का मतलब होगा अन्यथा बट से आप शुरू करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि पहले क्या था बट क्यों बोला गया ये मालूम नहीं पड़ेगा इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि पहले एक वाक्य कहा दूसरे वाक्य कहने के लिए अथ शब्द का प्रयोग है इसमें ये दोष है कि दोनों को जानने की आवश्यकता हो जाएगी अध प्रयोग अनुवादा अदृष्टार्थत्व तो अन्यतरत्व तो तब जो आधा का प्रयोग करता है उसमें अनुवाद रहता अनुवाद मतलब पूर्व से जो कहा हुआ उसको संबंध करके आगे कहना अनुवाद होता है अनुवाद अधार्थ योग अदृष्ट अर्थ उसको नहीं जानेंगे तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा उसको जानने के बाद ही इसका फल मिलेगा कई कर्म ऐसे होते हैं पूर्व में कुछ करना पड़ता है उसके बाद आगे का करना होता है तो आगे दृष्टांत देंगे कर्म में ऐसा होता है कि जैसा अभी स्नान करने के बाद ही जब करना स्नान के बिना जब नहीं कर सकते तो स्नान करना जब के फल के लिए आवश्यक होता है बिना स्नान किए संध्या किए आप जब करेंगे तो उसका फल नहीं होगा दोनों जुड़ा हुआ है इसको पूर्वाभर संबंध से कहते हैं इसी प्रकार यहां भी यह आवश्यक हो जाएगा कि पूर्व मीमांसा की बातें जानें और उसके बाद आगे की बातें समझे ऐसी आवश्यकता हो जाएगी ये हम नहीं कहना चाहते इसलिए अनुवाद और अधनों में से एक स्वीकार करना पड़ेगा अवश्य ही पुमान किंचित कृत्थ किंचित करो ऐसे ही होता है कि एक काम करके दूसरा काम किया जाता है ऐसे लोग में देखा जाता है अवस्थिता फलत्व अवस्थित जिज्ञास हेतु अस्याम अथ शब्दे प्रकृतावशात यद यदस्य अर्थांतरम तद आनतरिया न अतिच्यते इसीलिए ये सब नहीं कहना बनेगा तो क्या कहना पड़ेगा फलत्वे न अवस्थित जिज्ञासा हेतुत्व अब यहां जो ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है ये ब्रह्म जिज्ञासा का स्वतंत्र फल है ब्रह्म जिज्ञासा का फल के लिए पूर्व मीमांसा में जो कहा है उसको सारे जानना आवश्यक नहीं है ब्रह्म जिज्ञासा का स्वतंत्र फल है तो फलत्व अवस्थित जिज्ञासा हेतुत्व फल रूप से स्थित है यह जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा करने पर ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो सुख की प्राप्ति होगी वो सुख आत्यंतिक रहेगा हमेशा के लिए रहेगा और सुख की लालसा उसी से हमारी पूरी हो जाएगी कृतकृत्य हो जाएंगे और कम्प्लीटली सैटिस्फाइड हो जाएगा इतना फल उसमें मिलेगा मोक्ष हो जाए तो वो फल तो स्वतंत्र है इसलिए प्रकृत अपेक्ष भाविन्याम अस्त्याम और प्रकृत के जो पूर्व से अपेक्षा करके आगे जो होने वाले के साथ संबंध करने की जो बात है उसमें आधा शब्दे प्रकृत अपेक्षावशात यद अस्त अर्थांतरम तद आनतरिया न दीच इसलिए उस दृष्टि से जब आधा शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो प्रकृति की अपेक्षा से प्रकृत अपेक्षावशात जो अर्थांतर आप कहने जा रहे हैं दूसरे अर्थ कहने जा रहे हैं वो आनंदर्य अर्थ में ही आ जाता है और आनंदर्य अर्थ का तात्पर्य ही वहां भी स्थित हो जाएगा इसलिए ना अतिरिक्च आनंदर्य अर्थ से वो अलग नहीं है इसका मतलब प्रगति की अपेक्षा करके जो फल प्राप्त करके फिर आगे करेंगे तो आपको पूर्व पूर्वाभर दोनों को जोड़ना पड़ेगा हम कह रहे हैं कि प्रगति की अपेक्षा इसमें सीधा नहीं है प्रकृति हो गया वो जो करना था उसको कर दिया अब जो है यहां से नया आरम्भ हो जा रहा इसीलिए प्रकृत अपेक्षावशा यद्य तो अर्थांतर इसका जो अर्थांतर आप कहेंगे मतलब दूसरा अक्षा शब्द का बताएंगे तद आनंद न अतिरिच्य थे वो ही है आनंदर भाव ही है उससे अधिकत नहीं है क्योंकि आनंदर में यहां मुख्य अर्थ मिलेगा हेतु फल अव्यभिचारेण आनंदर्य से मुख्यत्व क्योंकि आनंदर्य मुख्य होता है पहले कुछ अधिकारित्व प्राप्त करना होगा वो अधिकारित्व प्राप्त करके आगे करना होगा इसीलिए घेतु फलोग हेतु और फल हेतु होता है साधन फल होता है उस साधन से जो प्राप्त होता है तो घेतु और फल दोनों का अव्यभिचारे न आनंदरियत मुख्यत्व वो दोनों साथ साथ रहना आवश्यक होता है हेदु रहे फल नहीं हुआ हो ऐसा नहीं होता है और हेदु के बाद फल होना है आपने कोई साधन किया तो साधन का फल होता है आपने कोई प्रयत्न किया उस प्रयत्न का फल तुरंत हो जाता है भोजन किया तो तृप्ति हो जाती है तो भोजन करने के बाद बाद में तृप्ति हो ऐसा नहीं होता है तो भोजन करना यह साधन है और तृप्ति होना उसका फल है इस प्रकार साधन और फल में परस्पर एक दूसरे का आनंदर्य देखा गया है तो साधन होने के बाद फल होता है क्रम से इसका कभी वेविचार नहीं होता साधन किया तो फल नहीं हुआ ऐसा नहीं होता आपने पुण्य किया तो पुण्य का फल होता है पाप किया तो पाप का भी फल होगा और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया ज्ञान प्राप्त किया तो उसका भी फल होगा तो सबका फल होता है तो यही मुख्य अर्थ है यही आनंदर्य आनंदर्य का मुख्य अर्थ है यहां आनंदर्य क्या होगा साधना चतुष्ट सम्पन्न हो गया तो बाद में ब्रह्म जिज्ञासा प्रवृत्त हो जाएगी यही उसका है ब्रह्म जिज्ञासा प्रवृत्त होने के बाद उसका फल प्राप्त होगा कथाच अर्थांतरम न पृथक वाच्य इसीलिए यहाँ कोई और अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है उस साधन को प्राप्त किया उसके बाद में ब्रह्म जिज्ञासा प्रवृत्त हो रही है यही स्वाभाविक उसका अर्थ है आप जैसा कर रहे हैं पहले का जैसा कुछ बताया उससे फिर अर्थांतर कुछ यहाँ कह रहे हैं किन्दु आदि के समान ऐसा यहाँ नहीं समझना चाहिए साधन किया तो उसका आगे फल उसको प्राप्त हो जाएगा यही लोग में देखा गया है अतः हेदु भूदार्थ से अधिकारी विशेषणत्व न फल इच्छा विचार आदि प्रवृत्तौ प्रतिपत्ति अपेक्ष इसीलिए अतः इस कारण से इतने विचार को स्पष्ट करते हुए कहते हैं हेदु से हेतु भूत मन हेद रूप से स्थित हेद रूप से स्थित है यहाँ साधन अधिकारी विशेषणत्व वो क्या साधन है वो अधिकारी का विशेषण बनेगा अधिकारी बने अब वो ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए तैयार हुआ ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए तैयार होके आ गया तो उसको ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे अधिकारी है अधिकारी तो है कि नहीं साधना चतुष्ट है या नहीं आगे बताए कि साधना चतुष्ट को विस्तार करेंगे वाषिकार अपने आप और ब्रह्म को सामान्य रूप से जानता है कि नहीं जानता है तो ये सब अधिकारित बनेगा तो और ब्रह्म को जानने के बाद तुम क्या चाहते हो यह लोग परलोग कोई फल चाहते हो या नहीं यदि चाहते हो तो वो प्राप्त नहीं होगा ब्रह्म जिज्ञासा से इह लोग परलोग फल प्राप्त नहीं होगा ब्रह्म जिज्ञासा से कोई रोग ठीक नहीं होगा और शरीर स्वस्थ नहीं होगा ये सब निमित्त ब्रह्म जिज्ञासा से नहीं होता ब्रह्म जिज्ञासा से ब्रह्म ज्ञान होगा ब्रह्मागार वृत्ति बनेगी ब्रह्मागार वृत्ति केवल अविद्या को निवृत्त करेगी और कुछ नहीं करती बाकी सब दूसरे से कराना पड़ेगा अब शरीर खराब है तो उसके लिए कुछ दवाई करो या धुआ करो कुछ करो वो तो जो भी प्रार्थना करो वो अलग से होता है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से शरीर ठीक होगा ऐसा नहीं और ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने से स्वर्ग आदि सुख भी प्राप्त हो जाएंगे ऐसा भी नहीं अब वो हो गया तो और कोई कर्म से होता है ब्रह्म से नहीं होता है से केवल अविद्या की निवृत्ति होती है इसीलिए ये जो चाहता है अविद्या की निवृत्ति करना कोई चाहता है तभी वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के प्रयास करे यही उसका अधिकारिक और कोई उसके अधिकारी नहीं हो सकता क्योंकि बाकी लेकर के भी आएंगे तो ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा ही इसीलिए अधिकारी विशेषणत्व न अधिकारी का ये विशेषण बनेगा फल पर्यन्द इच्छा विचार विचारादि प्रवृत्त तब क्या होता है कि जब अधिकारी पक्का रहता है वो फल पर्यंत उसमें प्रवृत्त होता है कोई भी काम करने के लिए हम आरंभ करते हैं आधा अधूरा में छोड़ देते हैं। क्यों होता है ऐसा पढ़ाई करना शुरू किया कुछ दिन पढ़ाई किया तो थक गया छोड़ दिया इसका मतलब किसका दोष है पढ़ाई का दोष है क्या नहीं है हमारी इच्छा बलवती नहीं है फल पर्यत इच्छा को बनाए रखते हुए काम नहीं किया जाता क्योंकि इच्छा दृढ़ नहीं है संकल्प दृढ़ नहीं है भावना दृढ़ नहीं है विश्वास नहीं है ऐसा होता तो इसीलिए आधा अधूरा में जो काम छोड़ देते हैं उनकी पूरी जिंदगी ऐसा आधा अधूरा ही रह जाती ऐसा नहीं करना चाहिए हमें जिंदगी में यह सीखना है कि कोई भी काम करने के पहले हम क्या करने जा रहे हैं उस पर विचार करें और फिर समझे कि हम इसको करने के अधिकारी है कि नहीं है इसमें हम समय वेदित करेंगे आपने शक्ति को वेदित करेंगे इससे कोई फल होगा नहीं होगा क्या है पता चले और उसके बाद जब शुरू करता है तो अंत तक उसी के पीछे लगे रहना चाहिए विघ्न पुनः पुनर्भिगण्य प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन ये उत्तम लोगों के स्वभाव ये होता है इसीलिए ये सीखना चाहिए तब जाकर के आपको ब्रह्मज्ञान होगा ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञान के लिए दस साल पढ़ाई किया ब्रह्मज्ञान हो गया अगर दस साल में नहीं हुआ तो वो भी ब्रह्मच्ञान मान लिया ऐसा नहीं चलेगा करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा बाकी आप कुछ भी करो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना शॉर्टकट रास्ता इसमें नहीं है वो मान के चलना पड़ेगा इसीलिए फल पर्यंत प्रवृत्ति होने के लिए आपके पास दृढ़ से चाहिए आपको भूख लग रही है खाना बनाना आरंभ कर दिया खाना बनाना आरंभ किया किसलिए तो भूख मिटाने के लिए तो भूख मिटाना ही वो फल है खाना बनाना आरंभ कर दिया सोचा झंझट है अभी क्या करना है इसको साफ करना उसको पकाना अभी कितना टाइम लगेगा कब तक इंतजार करेगी क्या करेगी कैसे करेगी वो सब सोच के वो आधा में छोड़ दिया तो भूख के लिए वो मिटाने के लिए मिटाना जो है फल नहीं बने भूख भू को मि, मिटाने के लिए उसकी प्रवृत्ति को आरंभ से अंत तक ले जाना पड़ेगा कोई भी प्रवृत्ति को आरंभ से अंत तक ले जाना आवश्यक होता है नहीं तो उसका फल नहीं होता थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो उसी में कुछ नहीं बनेगा अनेक जगह को आप खोदना जैसा है इसीलिए कहते हैं कि वो दृढ़ कब होगा यदि आपके पास पहले से ये सारे क्वालिफिकेशन होगा तब होगा नहीं तो नहीं होता है मुख्यता नहीं है वो ब्रह्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ तो उसका फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वैराग्य नहीं है ब्रह्मज्ञान के लिए प्रवृत्त हुआ तो नहीं मिलेगा क्योंकि वैराग्य नहीं होने से क्या होता है ब्रह्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होते होते बीच में और कुछ चीजें आ जाती है कुछ लोग लाके कुछ दे देते है भगवान कुछ लाके दे देते हैं और वो लाके जो प्राप्त होता है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं फिर आगे नहीं बढ़ता तो बहरा के रहने पर इन लोग पर लोग कुछ भी आपके सामने आ जाए तो भी वो आगे सोचेंगे वो आता रहेगा जाते रहेगा वो भी साथ चलेगा शरीर जैसा है वैसा रखेगा जैसा चलता रहेगा किन्तु तो वहां फंसेगा नहीं आगे चलता है इसीलिए ये साधकों को धीरज रखना धीरज बहुत महत्वपूर्ण साधन है तो फल पर्यत इच्छा विचार आदि प्रवृत्तियों फल पर्यत प्रवृत्ति होनी चाहिए कई लोग पढ़ाई शुरू करते लघु पढ़ना शुरू करते अब दो चार प्रकरण चला जाता है थक जाता है फिर छोड़ देता है कई लोगों को हमने देगा कई सालों से लघु पढ़ रहा है अभी तक लघु पूरा नहीं ऐसा है वो करते हैं बीच में छोड़ देते हैं फिर करते हैं फिर छोड़ देते हैं ऐसे करता अब वो कब तक उनको फल होगा नहीं होगा लगाव नहीं है यहां करते रहेंगे फिर वो अच्छा लगेगा तो वहां करने जाएंगे वो करेंगे फिर ये अच्छा लगेगा फिर इधर आ जाए इधर रहे तो वो अच्छा है वो रहे तो ये अच्छा इसे होता रहता है इसीलिए उसका भी फल नहीं इसका भी फल नहीं वो कुछ नहीं हो पाता इसीलिए छोटा काम भी हो उसमें हम लगाव से लगना चाहिए और पूरे तत्परता से लगना चाहिए तब जाकर के वो डेडिकेशन पूरा हो डेडिकेशन जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना आपको उसका फल प्राप्त होता है कुछ भी हो सकता है, है। अब जो त्रिशंकु ने तो वहां जाकर के क्या त्रिशंकु का स्वर्ग बना दिया। त्रिशंकु की यह इच्छा थी कि मैं शरीर से स्वर्ग जाओ अब वो कोई नहीं मान रहे थे अब दृढ़ इच्छा है ऐसा संभव ही नहीं है कोई शरीर से स्वर्ग जाए इस शरीर से तो स्वर्ग जा नहीं सकता क्योंकि ये शरीर तो ये पार्थिव शरीर ये भूलों के लिए है ये शरीर वहां नहीं जा सकता अब वो उसमें लगे रहे कई लोगों के पास गया सबने मना कर दिया कोई ऋषि उनको यत्न करने के लिए या उनको प्राप्त कराने के लिए तैयार नहीं हुए फिर विश्वामित्र जी के पास गया विश्वामित्र जी तो उस समय बहुत बड़े ऋषि थे तो उन्होंने सुना तो धन को कहा ठीक है बाकी कोई नहीं कर रहा ठीक है हम कराते अब किसी को ऐसा होता है कि कोई नहीं कर रहा तो हम कराएंगे तो हमारा नाम होगा तो ऐसा करके विश्वामित्र जी ने पकड़ लिया लेकिन बात यह है कि वो त्रिशंकु भी छोड़ा नहीं और विश्वामित्र भी छोड़ा नहीं दोनों ने पकड़ लिया कि हम स्वर्ग जाएंगे तो त्रिशंकु को यत्न करा के स्वर्ग भेजा स्वर्ग भेजा तो ऊपर पहुंच गया पहुंच गया तो उन्होंने बोला अरे भाई तुम्हारा ये शरीर से यहाँ प्रवेश नहीं होगा नीचे चले जाओ नीचे से स्वर्ग पहुंचने के बाद धक्का दे दिया धक्का दे दिया तो वो गिर रहे थे अब वो नीचे गिर जाता तो विश्वामित्र जी का अपमान हो जाता सुख्यादी हो जाएंगे ऐसा ऐसे किया बेचारा त्रिशंग को ऊपर पहुंच जाए फिर वो नीचे गिराया वो मर गया ऐसे तो बोलेगी इसलिए उन्होंने फिर त्रिशंग स्वर्ग का अलग बना दिया बना करके वहां खड़ा कर दिया ऐसे दृढ़ निश्चय होता है और हजारों हजारों साल वो लोग तपस्या करते हैं हमको तो यहाँ सौ साल भी पूरा नहीं तपस्या करना पड़ रहा है फिर भी काम नहीं हो रहा तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए दृढ़ निश्चय से फल होता है गंगा जी को लाने के लिए भागीरथ ने कितनी तपस्या की हजारों साल तो हजारों साल की बात तो अलग है किंतु वो निश्चय दृढ़ निश्चय कितना है कितने निश्चय से उन्होंने किया होगा तब जाकर के गंगा जी को स्वर्ग से नहीं चलाया ऐसा होता है इसलिए फल पर्यंत इच्छा विचार आदि प्रवृत्ति ये हर एक साधन के लिए चाहिए तो धीरज चाहिए धीरज से ही प्राप्त होता है तो प्रतिपत्ति अपेक्ष यह तो सामान्य रूप से प्रतिपत्ति की अपेक्षा रखता है कि हेदु और फल दोनों साथ साथ में रहता है तो हेदु पूर्ण हो जाए तो फल हो ही जाएगा प्रवृत्ति अंग शास्त्रीय अधिकारी विशेषण साधन चतुष्टय पुष्कल हेतु आनंद अर्थ अथशब्दरा ये भाव ये सारे विचार का क्या अर्थ हुआ तो टीकाकार संक्षेप में बताते हैं प्रवृत्ति अंग शास्त्रीय अधिकारी यह सब बता दिया प्रवृत्ति मैंने यहां ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्ति है ब्रह्म जिज्ञासा करना है ब्रह्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करना है वो शास्त्र से ही प्राप्त होगा तो शास्त्र का स्वाध्याय करना पड़ेगा स्वाध्याय करने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा गुरु के पास जाकर के रह के सेवा करके तब जाके स्वाध्याय होगा तब जाके ब्रह्म ज्ञान होगा ये प्रवृत्ति का अंग है और वो भी कैसे करना है शास्त्रीय पद्धति से करना ये अधिकारी मैंने देखो सुख के लिए सभी अधिकारी है सुख के लिए सभी अधिकारी ऐसा किसी को मनाई नहीं आपको सुख ना हो ऐसी मनाई नहीं सब सुख प्राप्त कर सकता है और सब सुख प्राप्त करना चाहते भी हैं और ये जितने भी साधन हमारे शास्त्र में बताया जाता है वो कर्म संबंधी साधन हो उपासना संबंधी साधन हो अथवा ज्ञान संबंधी साधन हो जितने भी साधन बताया जाता है सब क्या है सुख का साधन है सुख के लिए बताया जाता है अलग अलग प्रकार के सुख के लिए बताया जाता है उसमें उच्च नीच भाव है कोई छोटा है कोई बड़ा है ऐसा किंतु सुख का आप अधिकारी होने से सुख चाह रहे हैं इतना मात्र होने से आप सब कर्म में अधिकारी नहीं होते आपको उसके लिए कुछ व्यवस्था के अनुसार और भी अधिकारित तो प्राप्त करना पड़ेगा अभी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है प्रधानमंत्री बनने से बहुत बड़ा सुख होगा पूरा राज्य आपके शासन में रहेंगे ऐसा लोग चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है इतने मात्र से काम हो जाएगा क्या नहीं होगा प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है तो उसके लिए बहुत कुछ और भी करना पड़ता इसको है इसको बोलते हैं शास्त्रीय अधिकारित्व तो खाली इच्छा होने से नहीं होता है आपको यह करना है इतनी इच्छा हो गई हो गया आपको संन्यास लेने की इच्छा हो गई संन्यास ले गया ऐसा नहीं होता है ग्रस्त बनने की इच्छा हो गई ग्रस्त हो गया ऐसा भी नहीं होता तो संन्यासी होना है तो उसके लिए भी कुछ शास्त्रीय अधिकारित्व नियम है ग्रस्त बनना है तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था है आपको कोई नौकरी करनी है कोई बिजनेस करना है कुछ पद प्राप्त करना है कुछ भी करना है आप चाह रहे हैं यह बात अलग है किंतु उसके लिए आपको अधिकारी सिद्ध करना पड़ेगा तब जाकर के आपको प्राप्त हो यह तो लोग में नियम है सामान्य नियम है स्वर्ग में सुख है आपको मालूम हो गया स्वर्ग जाना चाहते हैं किन्तु स्वर्ग जाने के लिए कितना लंबा चौड़ा सब साधन करना पड़ता है। कितने इतनी करने पड़ते हैं कितने पूरी जिंदगी जो है उसमें यावज जीव अग्निहोत्र आदि करना पड़ता है बहुत कुछ करना पड़ता है तब जाकर के आप स्वर्ग जाने के अधिकारी बनते वो सुख प्राप्त करने के अधिकारी बनते तो सुख प्राप्त करने की इच्छा मात्र होने से काम नहीं चलेगा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मात्र होने से काम नहीं चलेगा उसके साथ में शास्त्र में निश्चित जो अधिकारी है वो भी होना चाहिए तब होगा वो क्या है बता रहे प्रवृत्ति अंग शास्त्रीय अधिकारी वो शास्त्री अधिकारी कहने से शास्त्र ब्रह्मज्ञान के लिए अधिकारी का क्या क्या लक्षण कहा वो होना चाहिए दूसरे अधिकारी तो यहाँ काम नहीं करेगा यहाँ यहाँ के अधिकारी तो चाहिए जहां जो काम में जाएगा वहां उधर वहां का अधिकारी तो चाहिए तभी जाकर के आप उस काम को कर सकते हैं हर जगह एक अधिकारी नहीं होता है आप अपने स्थान में बहुत बड़े होंगे लेकिन दूसरे स्थान में जाने पर ऐसा आपको स्थान मिले ये जरूरी नहीं है वहां का अधिकारी कुछ और होता है अलग अलग स्थान में अलग अलग होता है अब यहाँ का जो भूलोक में जो बड़ा महाराजा रहा हो अब वो दूसरे लोक में जाने से वहां महाराजा हो ऐसी बात नहीं, नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है यदि अच्छा कर्म किया हो तो नहीं भी हो सकता इसीलिए अधिकारिक तो स्थान स्थान पे अलग होता है एक ही व्यक्ति अलग अलग स्थान पे अलग अलग सम्मान प्राप्त करता है अलग अलग फल प्राप्त करता है एक व्यक्ति अपने ऑफिस में जाता है तो बड़ा बोस बन करके वहां सबको डांटता है फट, आ, फटकार करता है सब कुछ करता है और वही व्यक्ति घर में आ जाने से चुपचाप बैठ जाता है कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो जो वहां करना है यहां करने में अंदर है वहां करेंगे तो सुनेगा क्योंकि नौकरों को रखा है पैसा देकर रखा है वो सुनेंगे लेकिन घर में आकर के ऐसा डांड करेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी घर बिगड़ जाएगा सब कुछ हो जाएगा फिर खाना भी नहीं मिलेगा पानी भी नहीं मिलेगा ऐसे हो जाता है इसीलिए जगह जगह अलग हो जाता है तो कई कई लोगों का आदत हो जाते हैं। जो बड़े बोस् बहन के बैठे ना उनको कई साल फैक्ट्री चला करके बड़े बोस बहन की आदत होने से उनके दिमाग ही ऐसा हो जाता है फिर वो बोलने की शैली भी उनको वैसे हो जाती है ऐसे में वो बाद में फंस जाते हैं। वो नहीं समझ पाता है कि वहां अलग है वहां यहां अलग है इससे होते तो ये सब देखना पड़ता है कि आपके कौन से अधिकारिक तो कहाँ काम आ रहा है वहां उससे काम लेना है यहां शास्त्रीय अधिकारित्व है शास्त्रीय अधिकारित्व यहां क्या है वो आगे बता रहे हैं। विशेषण साधन चतुष्टय पुष्कल हेतु आनंद अर्थ यहां शास्त्रीय अधिकारित्व साधन चतुष्टय है चार साधन चाहिए वो चार साधन से युक्त हो तब आपको ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ होगी और आगे उसका फल प्राप्त होगा यही यहां आनंदर्य शब्द का अर्थ भाषिकार समझ रहे आगे ठीक आगे सबसे आनंदर्य अर्थत्व भी कथम ब्रह्म जिज्ञाया साधन चतुष्टयाद आनंद रिप्त आशंका ये तो बात ठीक है कि एक साधन चाहिए साधन आपने अधिकारी के लिए कहा सब कुछ ठीक है किंतु आपने ये कैसा निश्चय किया कि यह साधन चतुष्टय ही ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पहले चाहिए ऐसा कैसा आप निश्चय किया इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास तस् आनंदर अर्थत्व ये तो इतना समझ में आ गया कि ब्रह्म जिज्ञासा के पहले कुछ होना चाहिए वो होने से ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ हो जाएगी और फल प्राप्त होगा ये तो आपने ठीक कहा किंतु कथम ब्रह्म जिज्ञाया साधन चतुष्टया देवानंद साधना चतुष्टय से ही आनंद देने का आ जाएगा साधना चतुष्ट के बाद ही ब्रह्म जिज्ञासा हो ऐसे क्यों यदि ऐसी शंका करता है क्योंकि कई लोग नहीं चाह रहे हैं ब्रह्म जिज्ञासा तो चाह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान चाह रहे हैं मोक्ष चाह रहे हैं बहुत आनंद भी प्राप्त करना चाह रहे हैं किन्तु तो साधना चतुष्ट नहीं चाह जैसे आजकल योगी लोग होते हैं ना योग का बाकी सब चाह रहे हैं आसन प्राणायाम ये सब चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य से होता है बाकी उसके पहले दो और हैं ये भी है पहले। सम दम ये दोनों नहीं चाहिए है? वो दो छोड़ दिया फिर आसन है प्राणायाम फिर उसके आगे भी नहीं चाहिए प्रत्याहार धारणा, ध्यान नहीं चाहिए क्योंकि वो भी तो कठिन है ये खाली इसके बीच में रखा क्योंकि यह सुविधा से हो जाता है हाथ पैर ऊपर गिला दिया तो स्वास्थ्य हो जाएगा और फिर प्राणायाम करेंगे तो फिर एनर्जी बढ़ेगी और बुद्धिशक्ति बढ़ेगी याददाश्त बढ़ेगी सब कुछ हो जाएगा होगा अब आगे भी छोड़ दिया पीछे भी छोड़ दिया अब फल कहां होगा फल नहीं होगा उसका जो फल होना है वो नहीं होगा वो फल क्या है कैवल्य होना है ये सब अभ्यास करके कैवल्य को प्राप्त करना था वो होगा है नहीं क्योंकि पहले भी छोड़ दिया आगे भी छोड़ दिया तो फिर फल नहीं होता तो ऐसा जैसा होता है आनंद आनंदलय का जो नियम आप बताते हैं उसका कुछ क्रम होता है तो साधन चतुष्टय के बाद ये होना चाहिए ये कहने के लिए आपके पास क्या तर्क है तो भाष्यकार छोड़ते नहीं उसके बारे में कहते हैं इसके लिए ये तर्क है देखो भाष्य में देखिए च आनंद अर्थत्व यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययन नियम एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यद पूर्ववृत्त नियम्क्षते तद हम कहेंगे क्या कहेंगे जैसे सदी च आनंद तो सिद्ध हो गया कि अथ शब्द का आनंद अर्थ करना चाहिए ये सिद्ध हो अब तक जो चर्चा में इतना ही सिद्ध हुआ है क्या अथा दो ब्रह्म में जो अथ शब्द है उसका आनंदर अर्थ करना ही उचित है ये सिद्ध हुआ ऐसा सिद्ध होने पर यथा धर्म जिज्ञासा पूर्ववृत्तम वेदाध्ययन नियमें यदि धर्म जिज्ञासा आपको यदि धर्म जिज्ञासा करनी है तो उसके पहले आपको वेदाध्ययन करना पड़ेगा धर्म जिज्ञासा मैंने कर्मकांड और उपासना कांड संबंधी जिज्ञासा जिसके संबंध में जैमिनी सूत्र में कहा गया जैमिनी सूत्र का 2640 सूत्र जो है इस पर प्रवृत्त हुआ है उतने धर्म कर्म और उपासना के बारे में प्रवृत्त हुआ उसी को धर्म जिज्ञासा का चौदह लक्षणों धर्म है एका वो पूर्व वृत्त उसके पहले क्या करना पड़ेगा आपको धर्म जिज्ञासा करने के पहले आपको वेद अध्ययन करना पड़ेगा जो नहीं करता है वो कर्मकांड कैसे करेगा वो कर्म संबंधी उपासनाओं को कैसे करेंगे ये सब नहीं जान पड़ेगा इसीलिए पहले वेद अध्ययन करना चाहिए क्वालिफिकेशन के चाहिए जैसा कल बताया था कि दसवीं तक जो पढ़ाई किया है वो सामान्य होता है उसके बाद ग्यारहवें बारहवीं में आप अपना सेक्शन बदल सकते हैं और कौन सी दिशा में आप जाना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हैं फिर उसके बाद ही आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं इसी प्रकार ये धर्म जितना करना है तो आपको वेदाध्ययन चाहिए वेदाध्यन चाहिए का मतलब क्या दसवीं तक की पढ़ाई के जैसा है वो तो अवश्य करना पड़ेगा उसके आगे तभी हो सकता है नियम अपेक्षा तो से करना पड़ेगा ऐसी चीजों में भाषिकार बिल्कुल दृढ़ करके बताएंगे इसमें कोई ऐसा डीला नहीं करेंगे नियम है ना बोल दिया निश्चित रूप से अपेक्षित है वो करना पड़ेगा एवं इस प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा यद पूर्ववृत्तम नियम अपेक्षित है इस प्रकार से ब्रह्म जिज्ञासा के लिए भी जो पहले नियम से प्राप्त करना चाहिए नियम से कर्तव्य है तब उसको करना पड़ेगा बोलते हैं कि स्वाध्याय आनंदरियम समान दोनों में स्वाध्याय आनंदर्य तो समान है यानी वेदाध्ययन वेद संबंधी ज्ञान होना चाहिए ये दोनों में समान है ब्रह्म जिज्ञासा करना हो तभी वेदाध्ययन चाहिए धर्म जिज्ञासा करना हो तभी वेदाध्ययन चाहिए क्योंकि ब्रह्म संबंधी सारे ज्ञान उपनिषदों में आया है उपनिषद वेद में है तो वेद संबंधित ज्ञान के बिना उपनिषद में जो कहा हुआ कैसे मालूम पड़े तो दोनों में स्वाध्याय आनंदर्य तो समान स्वाध्याय मैंने हम लोग इसमें अध्ययन किया ना जयमली सूत्र में स्वाध्यायो स्वाध्याय अध्यय द्वितीय सूत्र में कहा गया उसी को स्वाध्याय आनंदरियम तो सामम ठीक है दृष्टान्ते दातांतिके च नियमे न पूर्व वृत्तमी संबंध है यहाँ दृष्टांत बनाया धर्म जिज्ञासा को और दातांत बनाया ब्रह्म जिज्ञासा जैसे धर्म जिज्ञासा में वेदाध्ययन आवश्यक होता है वेदाध्ययन भी करना पड़ेगा कल्प सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा तब जाकर के आप धर्म जिज्ञासा कर सकते हैं अन्यथा नहीं हो पाए इसी प्रकार ब्रह्म जिज्ञासा में भी कुछ पूर्ववृत्त है पूर्व में कुछ करना पड़ेगा वो क्या है तो वो साधना प्रदुष्टा यह आगे बताए ननु धर्म जिज्ञासा सूत्र पूर्ववृत्त से न अत्र वक्तव्य शिष्यते तत्र कि जिज्ञासा सूत्र में पूर्ववृत्त जो है उसको कहा गया स्पष्ट रूप से इसलिए यहां उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं वहां क्या कहा स्वाध्यायो अध्ययतव्य कहा अर्थात हो धर्म जिज्ञासा ऐसा सूत्र बनाया सूत्र बनाने के बाद कहा कि स्वाध्याय के बाद ये करना पड़ेगा स्वाध्याय क्या है स्वशाखा का अध्ययन करना अपने अपने जो वेद शाखा है उसका अध्ययन करके फिर आगे बढ़ना यही है तो वो जैसा स्पष्ट रूप से वहां कहा गया यहां भी वो ही आ जाएगा तो अलग से कहने की क्या आवश्यकता तो तत्र उसके विषय में कहते हैं कि स्वाध्याय आनंदरियम तो समान स्वाध्याय के बाद होना ये तो दोनों में समान है वेदाध्ययन के बाद ही आप ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और कर्म ज्ञान प्राप्त करते हैं ये दोनों समान है ठीक है। विधि अधीन सांग अध्ययन लब्ध स्वाध्यायाद आनंद धर्म ब्रह्म जिज्ञास साधारण इसका ये अर्थ है कि विधि के अधीन सांग अध्ययन सांग मन वेद के जितने षडंग है शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष इन सबके साथ में वेद का अध्ययन होना चाहिए तब वेद का अध्ययन पूरा हो जाता है इसको कहते हैं षडंग वेद विधि का अध्ययन हो तब वो, वो उसको अंधकरण शुद्ध हो जाएगा क्योंकि इतना करने के बाद पूरा उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता इसका मतलब स्वाभाविक कर्म से बाहर आ जाएगा इस स्वाभाविक कर्म क्या होता है अविद्या के प्रेरित अविद्या से प्रेरित काम कर्म को स्वाभाविक कर्म करते अविद्या अज्ञान है। ज्ञान के कारण इच्छा होती है इच्छा से जो करना हो वो स्वाभाविक उसमें क्या होता है आहार निद्रा भय मैथुन ये चार स्वाभाविक है आहार निद्रा भय और मैथुन इसको भाष्यकार बार बार स्वाभाविक कर्म कहते हैं और वेद अध्ययन करने पर ये चार जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक प्रवृत्तियों को छोड़ करके व्यवस्थित प्रवृत्ति में आ जाता है। व्यवस्थित प्रवृत्ति का मतलब वो स्वभाव से जो इच्छा पैदा होगी वैसा नहीं होगा व्यवस्था के अनुसार आप अध्ययन करेंगे अध्ययन करने के बाद कौन सी इच्छा कब करनी चाहिए कौन से काम कब करना चाहिए सीखेंगे जैसा आहार निद्रा भय वहीं चार है चार में अभी आहार है आहार खरना आपको स्वाभाविक इसका मतलब भूख लगे तो खाना खाने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता बच्चा भी जन्म लेकर के रोने शुरू करता है वो खाना खाना चाहता है अब जो कीड़े पतंगे भी होते हैं वो भी खाना खाता है सबके लिए खाना खाना समान है खाना तो चाहिए सबको किंतु वो जो भी खाते हैं भूख लगेंगे कुछ भी उसको खाने लायक होगा खा जाएंगे वो इधर उधर नहीं देखते कब खाना है कैसे खाना है क्या करना है ये नहीं कोई नियम कानून कुछ नहीं तो भूख लगना खाना उसके लिए स्वाभाविक हो गया किंतु हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति ऐसे संस्कार को फिर उत्पन्न करेगी तो जब जब भूख लगे तब तक खाना ऐसा हो जाए और कुछ भी मिले खा जाए फिर बीमार पड़ जाएगा बहुत कुछ होता है तो इसको क्या करते हैं हम व्यवस्थित करते हैं अब जैसा आजकल भी व्यवस्थित किया जाता है ऐसे शास्त्र ने व्यवस्थित किया देखो जब जब भूख लगेगी तब तक खाना नहीं जब समय रखो उस समय के अनुसार खाओ सुबह उठो स्नान करो ये करो वो करो उसके बाद में संध्या करो उसके बाद आप खाना खाओ बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाना ऐसा एक व्यवस्था हो जाती है मतलब उसी को आप व्यवस्थित करते हैं मन में वो निश्चय होता है उससे फायदा क्या होता है कि उस विकार को वो जो खाने की इच्छा जो है ना वो इच्छा को रुकने की आदत आ जाती है आप उसको छोड़ सकते हैं वो त्याग सकते हैं उसको नियमित कर सकते हैं ऐसी इच्छा आ जैसे बच्चे होते हैं बच्चे भूख लगेगा तो चिल्लाने शुरू करता है वो दो मिनट भी नहीं रुकते हैं क्योंकि उनको वो इच्छा को कैसे रुकना आता नहीं भूख तो चुपचाप बैठना चाहिए ऐसा नहीं होता वो चिल्लाना शुरू करता है और हम लोग ऐसे नहीं होते भूख लगने के बाद भी हम देखते हैं टाइम है टाइम हुआ है कि नहीं हुआ खाने का टाइम हुआ चिल्लाते तो नहीं है चिल्लाते नहीं चिल्लाते तो अलग हो गया कैसे अलग हो गया हमको वो रुकने की आदत आ गई बाकी प्राणिया ऐसे नहीं होते वो नहीं कर सकता है। तो ये व्यवस्था बना के हमारे सारे जो स्वाभाविक विकार है इन विकारों को नियमित कर देता है नियमित करके उसके ऊपर मन का जो नियंत्रण लाएगा उस नियंत्रण से हमें इंद्रियों को संयम करने का स्वभाव बनेगा और धीरे धीरे मन को संयमित करेंगे बुद्धि को संयमित करेंगे एकाग्र करेंगे जो हम चाहे उसी दृष्टि से उसको ले जाएंगे जो मन चाहे उसी दृष्टि से नहीं जाएंगे जो हम चाह रहे हैं उसी दृष्टि से ले जाएंगे ये बनाने के लिए चार को आधार लेकर चलना पड़ेगा इसलिए आहार निद्र भय मैथुन इन चार को वेद में अपने ढंग से व्यवस्थित किया है तो जो अभी हम शिष्ट मान करके अपने आप करते हैं इसके आधार पर चलता है इसलिए बोला विधि अधीन सांग अध्ययन सांग वेद का अध्ययन होने के बाद लब्ध स्वाध्याया स्वाध्याय प्राप्त हो गया मैंने एजुकेटेड हो गया तो शिक्षित हो गया शिक्षित होने के बाद आनंदरियम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा शिक्षित होने के बाद वो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कर सकता है अथवा कर्मकांड करके ग्रस्थ आश्रम में जाके कर्मकांड करके कर्म करके जीवन व्यतीत जीव, करना चाहता तो वो भी कर सकता है लेकिन पहले तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी जैसे आप स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करते हैं ऐसी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी पढ़ाई करने के बाद में आप इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है दोनों में जा सकता है उसके लिए आपको स्वातंत्र है अधोनाथ तथक कथ नियम इसलिए स्वाध्याय के विषय में यहाँ अलग कहने की आवश्यकता नहीं ये तो समझ में आता है कि स्वाध्याय करना ही चाहिए यद वाना अत्यंतम अनापेक्षित और जो समान है दोनों में बराबर है उसको एक में अपेक्षित एक में अनपेक्षित ऐसा नहीं कहा जा सकता ये दोनों में समान है ना भी स्वयं एवं प्रयोजक और जो समान रहेगा वो स्वयं ही प्रयोजक होगा ऐसा भी नहीं अतः तन शास्त्रारम्भ पुष्कल कारण विद्यार्थ इसीलिए ये जो स्वाध्याय को लेकर के शास्त्र आरंभ कर रहा है ये कारण नहीं बता सकते पूर्ण दया ये कारण नहीं बने क्योंकि स्वाध्याय करना धर्म जिज्ञासा के लिए ब्रह्म जिज्ञासा के लिए समान हो गया जो समान है उसको कारण रूप से नहीं कहा जा सकता सबके लिए समान है तो सब में वो होता है वो एक कारण ऐसे नहीं कहा जा सकता अब यहाँ धर्म जिज्ञासा यानी कर्मकांड अलग हो गया और यहाँ ब्रह्म अलग हो गया इन दोनों को अलग करने के लिए कोई विशेष कारण आपको बताना पड़ेगा वो विशेष कारण क्या है ये साधना चतुष्ट विशेष कारण है क्योंकि ये कारण वहां नहीं है स्वाध्याय सा आनंदर्य दोनों में समान है इसलिए स्वाध्याय के बाद धर्म जिज्ञासा प्रवृत्त होती है तो स्वाध्याय के बाद एक ब्रह्म जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है ये तो पहले से अंडरस्टूड है मतलब उसमें कोई अलग बताने की आवश्यकता नहीं है विशेष क्या बताना है वो विशेष है साधना चतुष्ट एक धर्म जिज्ञासायाम आनंदहू धर्म जिज्ञा में तो वेदाध्ययन से ही आता है जिससे कहा गया है तादृशीं तो धर्म जिज्ञाधिकृत्याथ शब्द प्रयुक्तवाचार्य वेदाध्ययनमें न संभवती इति। वहां भाष्य में कहा गया है कि धर्म यदि करना चाहते हैं तो उसको पहले वेदाध्ययन करना पड़ेगा वेदाध्ययन करने से ही धर्म समझ में आता है इसलिए आजकल यही गड़बड़ हो गया आजकल जिसको वेदाध्ययन तो है ही नहीं तो धर्म धर्म कह के कुछ को कुछ मान लेते सब लोग ये समझते हैं जो हमें अच्छा लगता है वो धर्म है ऐसा मानते सबके ई मान्यदार क्योंकि पंथ भी अनेक पंथ हो गए कितने साइकड़ों पंथ हो गए सब अपने अपने रास्ता में अपने अपने धर्म मानता है कि धर्म शब्द का प्रयोग ही कुछ गलत अर्थों में हो रहा है और जो भी मानता है उसके साथ में कुछ लोग जुड़ गया तो फिर वो धर्म हो ही गया एक धर्मावलंबी हो गया अब वो सही कर रहा है गलत कर रहा है अपनी दृष्टि से सही गलत कर रहा है लेकिन वो लोग उसको धार्मिक मानने लगे वो अच्छा काम कर रहा अरे भाई ये अच्छा काम क्या होता है यह अच्छा काम का मतलब क्या है भर शास्त्र कहता है अच्छा काम मान मानने मात्र से वो धर्म नहीं होता अच्छा काम वो होता है जो शास्त्र ने नियम ने कानून ने आप के लिए करने के लिए कहा और नहीं करने के लिए कहा वो नहीं करना यही अच्छा काम होता है भाष्यकार इसको ब्रह्मसूत्र भाषण में कहा लोग जो तो धर्म मानते हैं ना कहते स्वधर्म बोलते हैं कुछ बोलते हैं अपने अपने ढंग से बोलते हैं ये नहीं होता यम प्रति यम प्रति यो विधीयते सतस्य तस् धर्म न तो ये नुअुष्ठा शक्यते ये ब्रह्मसूत्र में ही आगे गई चतुर्थ अध्याय में आएगा भाषिकार कहते हैं जिसके प्रति जो शास्त्र ने विधान किया है करने के लिए वो उसका धर्म होता है ऐसा नहीं कि हमको अच्छा लग रहा है इसीलिए धर्म है हम बढ़िया ढंग से इसको कर सकता है इसलिए धर्म है। ऐसा नहीं होता है आपका कर सकना नहीं कर सकना उससे कोई मतलब नहीं है आप तो गलत काम भी कर सकते हाँ किसी को पिटाई भी कर सकते वो तो कर सकते हैं तो अच्छा हो जाता है क्या ऐसा नहीं होता कि जो आपको करने के लिए कहा वो आप करेंगे तो वो धर्म होता है और नहीं करने के लिए कहा वो करेंगे तो पाप होता अधर्म होता है तो नहीं करने के लिए कहा तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल और जो करने के लिए कहा तो वो करना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं इतना ही कर सकता हूं इसलिए ये धर्म हो गया मेरे लिए ये अच्छा लगता है इस समय इसलिए धर्म हो गया अथवा कुछ लोग हजार लोग मिल गया साथ में ये मिलाकर के अपने धर्म बनाया ऐसा नहीं होता है अब यह सारा बिगड़ गया बिगड़ जाने के कारण धर्म की व्याख्या ही गलत हो गई और धर्म शब्द का अर्थ किसी को पूछो तो नहीं बता पाता वो कहता है दूसरे को मदद करो ये धर्म है यहां से शुरू होता है पहले, पहली व्याख्या यह है दूसरे को मदद करना धर्म है ये बोलते तो है किन्तु कितने लोग दूसरे को मदद करते हैं मैं बोलता हूँ कोई नहीं करता दूसरे का मदद करने का जो कह रहा है असली में कुछ और हो रहा है वो अपनी मदद कर रहा है दूसरे के मदद का नाम है और करता अपना है ये कब पता चलता है जिसको मदद किया है ना वो कब बिगड़ जाता है या वो उसको मदद करने के बाद लोगों ने उनको स्तुति नहीं किसी ने किसी को मदद किया बोला कि तुमने गलत किया ऐसा बोला तो जिसने किया वो बिगड़ जाता है इसका मतलब क्या है यदि असली में मदद किया हो दूसरे के लिए किया हो तो उसको सुधी की क्या इच्छा होती है नहीं होती है इसका मतलब ये ऐसा मतलब नहीं अपने लिए करता है अपने सुख के लिए करता है आत्मनस्क कामाया सर्वम इसलिए यह धर्म की व्याख्या में नहीं आ सकता दूसरे को मदद करना एक प्रकार का अच्छा काम है इसमें समझे नहीं दूसरे को मदद करना चाहिए इसका मतलब वो धर्म हो जाएगा ऐसा नहीं जिसको वो धर्म करने के लिए कहा गया उसको करना चाहिए जैसे दान देना सब लोग समझते हैं दान देना धर्म है किंतु दान देना सबके लिए धर्म नहीं है जिसको दान देने के लिए शास्त्र ने कहा वो ही दान देने से दान का पुण्य मिलेगा, मिलेगा उस वो धर्म होगा उसका फल मिलेगा जैसे हम लोग साधु हो गए सन्यासी लोग दान देने से फल नहीं होता इसलिए हमारे धान का अधिकार भी नहीं है लेकिन ग्रस्त लोग हैं उनको दान देना चाहिए वो नहीं दान देंगे तो उसको दोष लगे ये अंदर है अब कई सन्यासी लोग ऐसे समझते हैं कि हमको भी दान देना चाहिए वो दूसरे से पैसा लेता है और दान देता है और खुद का खुद अभिमान करता रहे तान तो मैं दिया मैंने इतना ओ, समाज सेवा की मैं इतना वो बनाया ये बनाया सब अपने आप मानता है वो कुछ करने का अधिकार ही नहीं है वो बिल्कुल उल्टा उसको वो पाप लग रहा है यदि क्योंकि वो दान करने का अधिकारी है ही नहीं और दान करता है तो वो जब सन्यास लेने के पहले पहले के तक दान होता है सन्यास लेते समय सारे दान से मुक्त हो जाता है वो ये कहता है कि मैं अभी किसी को नहीं देता हूं ना किसी से कुछ लेता हूं और कोई कुछ देता है तो मेरे भिक्षा अनुरूप से मैं स्वीकार करता हूँ वो लेने वाले, देने वाले को फल मिलेगा लेने वाले को कुछ नहीं मिलेगा और क्या कहते हैं वो सन्यास में अंत में आता है वो कहते हैं ना मैं किसी का हूं और ना मेरा कोई है ऐसा तीन बार कहते हैं तब वो पूरा होता है तो ये बात नहीं जानते है तो धर्म कैसे होगा आप ये आजादी नहीं कर सकते न करा सकते तो वो कर रहा है करा रहा है तो धर्म नहीं होगा आप प्रेरणा दे सकते आपको पूरा अधिकार है कि आप दूसरे को प्रेरणा दे सन्मार्ग में लेके जाए ये सब का अधिकार है आप स्वाध्याय कराएं जो भी ज्ञान दे ज्ञान देने का तो पूरा अधिकार है कर सकता है लेकिन बाकी काम करने का अधिकार नहीं और बाकी धन एकत्रित करके रखे और वो काम करे ऐसा भी अधिकार आप ऐसा करके रखेगा तो वो बाद में बिगड़ जाता है सा बहुत सारे मामले हो जाते हैं क्योंकि ये साधा होगा तो आगे पीछे कोई रहता नहीं और जब धन एकत्रित हो जाता है लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं वो धन के पीछे कुछ तृतीय रहती है उधर उधर इधर उधर कुछ होने की संभावना रहती है और पूरा उसका साधन भजन चला जाता है क्योंकि योग योगक्षेम महामेव भगवान के ऊपर अनन्न्य भाव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है फिर वो हिसाब किताब लेके नहीं हैं फिर ये सब जो है मुश्किल हो जाता है इसीलिए काम के लिए जितना चाहिए वो काम के हिसाब से तो आप करें किंतु अपने अधिकार मानकर न करें आप विवश है करने के लिए वो उसके पास आपका आ गया है आप उसके लिए कुछ रिएक्ट कर रहे वो बात ठीक है किंतु आपको इसमें कोई अभिमान नहीं कर सकती अपने काम के लिए कोई देता है वो लेता है कर सकता है और ये शास्त्र में ऐसा नियम रखा दोनों को जोड़ने के लिए इनको कहा कि आप किसी को दान मत दो और इतना ही दो जो लो जितना आपको काम आता है और दूसरों को कहा कि इनको आप दो लेते उनको पुण्य मिलेगा क्योंकि इनके पास पुण्य रहता है जो भी अच्छा काम करता है जो भी रहता है वो अपना नहीं रहता है वो दूसरे को दे देता है और बाकी लोग क्या है जो पुण्य कमाते हैं वो अपने पास रखते जो अनेक होते हैं ग्रस्त होते हैं उनको पुण्य कमाना वो अपने पास रखना होता है और ये संत जो होते हैं वो अपने पुण्य को अपने गुणों को अपने पास नहीं रखते वो दूसरे को देते हैं वो दूसरे के लिए उनका जीवन होता है तो ये दोनों में अंतर है तो धर्म की व्याख्या ऐसा शास्त्र जो कर रहा है उसी के अनुसार करनी चाहिए कि हम अपने ढेर से धर्म की व्याख्या नहीं करें और उस धर्म की व्याख्या के अनुसार आप कार्य करें तो फल भी नहीं मिलता अभी साधु लोग इतने करते हैं उनको फल नहीं होता वो नहीं होता क्योंकि शास्त्रित्व तो ये नहीं करने के लिए कहा आप उसमें आहुति डालेंगे करेंगे नहीं होता आप अपने तपस्या के लिए अपने साधन रूप से उपासना करें वो आपने जो नियम बताए उसको करें वो बात अलग है लेकिन आप बड़े बड़े ऐसी कराएंगे ऐसी करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा और वो आप यजमान बनने के अधिकारी भी नहीं है तो कैसे कर सकता है इसीलिए वो देखने में यत्न जैसा दिखेगा बड़ा बड़ा ये जैसा दिखेगा किन्तु फलत वो शास्त्रीय ऐसी नहीं हो पाता है ये शास्त्र कह रहा है ये हमारी कोई ऐसी बात नहीं है शास्त्र ही ऐसा कह रहा है इस प्रकार से आपको पालन करना पड़ेगा इसलिए हर एक व्यक्ति का अलग धर्म है वो धर्म शास्त्र से ही मालूम पड़ता है ऐसा इसके लिए उदाहरण में आप देखिए कि अभी आजकल जो जो हमारा कानून बना है जो देश में आप रहते हैं देश का एक कानून व्यवस्था होती है वो कानून व्यवस्था के अनुसार आप चलेंगे तभी आपको फल मिलेगा आप अपने ढंग से चलेंगे तो वो देश में मान्यता नहीं होगी उसके लिए आप वो गलत माना जाएगा आपको जेल होगी ऐसा सब होता है तो इसीलिए इसी प्रकार वेद की भी अपने धर्म व्यवस्था है इस धर्म व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ना होगा वो धर्म व्यवस्था को जानने के लिए आपको वेद अध्ययन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं वेद अध्ययन वेद संबंधी शास्त्र और उसकी व्याख्या स्मृति आदि का अध्ययन करे जैसा भगवत गीता है क्या शासकरों का अध्ययन करें तब मालूम पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना आगे फिर से ओम नमद ओम नम ऊर्मा पूर्णम दश्यते पूर्ण से पूर्णमादा पूर्ण मेंवा ओ